शो टॉक, ज्योतिष विज्ञान नंबर वन भाग दो जल पर बहुत काम हो रहा है और जल के बहुत से मिस्टीरियस रहस्यमय गुण ख्याल में आ रहे हैं सर्वाधिक रहस्यमय गुण तो जल का जो ख्याल में अभी दस वर्षों में वैज्ञानिकों को आया है वो ये है कि सर्वाधिक संवेदनशीलता जल के पास है सबसे ज्यादा सेंसिटिव है और हमारे जीवन में चारों ओर से जो भी इन्फ्लुएंस गति करता है धीतर वो जल को ही कंपित करके गति करता है हमारा जल ही सबसे पहले प्रभावित होता है और एक बार हमारा जल प्रभावित हुआ तो फिर हम प्रभावित होने से बचना बहुत कठिन हो जाए मां के पेट में बच्चा जब तैरता है तब भी आप जान के हैरान होंगे कि वो ठीक ऐसे ही तैरता है जैसे सागर के जल में और मां के पेट में जिस जल में बच्चा तैरता है उसमें भी नमक का वही अनुपात होता है जो सागर के जल में और मां के शरीर से जो जो प्रभाव बच्चे तक पहुंचते हैं उनमें कोई सीधा संबंध नहीं होता है। ये जान के आप हैरान होंगे कि मां और उसके पेट में बनने वाले गर्भ का कोई सीधा संबंध नहीं होता दोनों के बीच में जल और मां से जो भी प्रभाव पहुंचते हैं बच्चे तक वो जल के ही माध्यम से पहुंचते हैं सीधा कोई संबंध नहीं होता फिर जीवन भर भी हमारे शरीर में जल का वही काम है जो सागर में काम है सागर में बहुत सी मछलियों का अध्ययन किया गया है ऐसी मछलियां हैं जो जब सागर का पूर्व उतार पर होता है जब सागर उतरता है तभी सागर के तट पर आकर अंडे रख जाती हैं सागर उतर रहा है वापस मछलियां रेत में आएंगी सागर की लहरों पर सवार होकर अंडे देंगी सागर की लहरों पर वापस लौट जाएंगी पंद्रह दिन में सागर की लहरें फिर उस जगह आएंगी तब तक अंडे फूटकर उनके चूजे बाहर आ गए होंगे आने वाली लहरें उन चूजों को वापस सागर में ले जाएंगी जिन वैज्ञानिकों ने इन मछलियों का अध्ययन किया है वो बड़े हैरान हुए हैं क्योंकि मछलियां सदा ही उस समय अंडे देने आती हैं जब सागर का तूफान उतरता होता है अगर वो चढ़ते तूफान में अंडे दे दें तो अंडे तो तूफान में बह जाएंगे वो अंडे तभी देती हैं जब तूफान उतरता होता है एक एक स्टेप सागर की लहरें पीछे हटती जाती वह जहां अंडे देती हैं वहां लहर दोबारा नहीं आती फिर नहीं तो लहर अंडे बहा ले जाएगी वैज्ञानिक बहुत परेशान रहे कि इन मछलियों को कैसे पता चलता है कि सागर अब उतरेगा सागर के उतरने की घड़ी आ गई क्योंकि जरा सी भी भूल चूक समय की और अंडे तो सब बह जाएंगे और उन्होंने भूल चूक कभी नहीं की लाखों साल में नहीं तो वो खत्म हो गई होती मछलियां उन्होंने कभी भूल की ही नहीं पर इन मछलियों के पास क्या उपाय है जिनसे ये जान पाती इनके पास कौन सा कौन सी इंद्री है जो इनको बताती है कि अब सागर उतरेगा लाखों मछलियां एक क्षण एक में पूरे किनारे पर इकट्ठी हो जाएंगी इनके पास जरूर कोई संकेत लिपि इनके पास कोई सूचना का यंत्र होना ही चाहिए करोड़ों मछलियां दूर दूर हजारों मील के सागर पे इकट्ठे होकर अंडे रख जाएंगी एक खास घड़ी में जो अध्ययन करते हैं वो कहते हैं कि चांद के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं चांद से इनको जो संवेदनाएं मिलती हैं मछलियों को उन संवेदनाओं से पता चलता है कि कब उतार पर कब चढ़ाव पर चांद से जो उन्हें धक्के मिलते हैं उन्हीं धक्कों के अतिरिक्त तो और कोई रास्ता नहीं है कि उनको पता चल जाए यह भी हो सकता है कुछ का ख्याल था कि सागर की लहरों से कुछ पता चलता होगा तो वैज्ञानिकों ने इन मछलियों को ऐसी जगह रखा जहां सागर में लहरी नहीं झील पर रखा अंधेरे कमरों में पानी में रखा लेकिन बड़ी हैरानी की बात है। जब चांद ठीक घड़ी पर आया अंधेरे में बंद है मछलियां उनको चांद का कोई पता नहीं आकाश का कोई पता नहीं जब चांद ठीक जगह पर आया जब समुद्र की मछलियां जाकर तट पर अंडे देने लगी तब उन मछलियों ने पानी में ही अंडे दे दिए उनका पानी में ही अंडे छोड़ देना क्योंकि कोई तट नहीं कोई किनारा नहीं तब तो लहरों का कोई सवाल ना रहा अगर कोई कहता हो कि दूसरी मछलियों को देख के ये दौड़ पैदा हो जाता होगा वो भी सवाल ना रहा अकेली मछलियों को रख के भी देखा ठीक जब करोड़ों मछलियां सागर के तट पे आएंगी इनके दिमाग को सब तरह से गड़बड़ करने की कोशिश की मछलियों के 24 घंटे अंधेरे में रखा ताकि उन्हें पता न चले कब सुबह होता है कब रात होती है 24 घंटे उजाले में भी रख के देखा कि ताकि उनको पता ही ना चले कब रात होती झूठे चांद की रोशनी पैदा करके देखी कि रोज रोशनी को कम करते जाओ बढ़ाते जाओ लेकिन मछलियों को धोखा नहीं दिया जा सका ठीक चांद जब अपनी जगह पर आया तो मछलियों ने अंडे दे दिए जहां भी थी वहीं उन्होंने अंडे दे दिए हजारों लाखों पक्षी हर साल यात्रा करते हैं लाखों हजारों मील की सर्दियां आने वाली बर्फ पड़ेगी तो बर्फ के इलाके से पक्षी उड़ना शुरू हो जाएंगे हजारों मील दूर किसी दूसरी जगह वो पड़ाव डालेंगे वहां तक पहुंचने में अभी उन्हें दो महीने लगेंगे महीने भर लगेगा अभी बर्फ गिरनी शुरू नहीं हुई महीने भर बाद गिरेगी ये पक्षी कैसे हिसाब लगाते हैं कि महीने भर बाद बर्फ गिरेगी क्योंकि अभी हमारी मौसम को बताने वाली जो वेद वेधशालाएं हैं वो भी पक्की खबर नहीं दे पाती मैंने तो सुना है कि कुछ मौसम की खबर देने वाले लोग पहले ज्योतिषियों से पूछ जाते हैं सड़कों पर बैठे हुए कि आज क्या ख्याल है पानी गिरेगा कि नहीं आदमी ने अभी जो जो व्यवस्था की है वो बचकानी मालूम पड़ती है ये पक्षी एक डेढ़ महीने दो महीने पहले पता करते हैं कि अब बर्फ कब गिरेगी और हजारों प्रयोग करके देख लिया गया है कि जिस दिन पक्षी उड़ते हैं हर पक्षी की जाति का निश्चित दिन है हर वर्ष बदल जाता है वो निश्चित दिन क्योंकि बर्फ का कोई ठिकाना नहीं लेकिन हर पक्षी का तय है कि वह बर्फ गिरने के एक महीने पहले उड़ेगा तो हर वर्ष वह एक महीने पहले उड़ता है बर्फ दस दिन बाद गिरे तो वो दस दिन बाद उड़ता है बर्फ दस दिन पहले गिरे तो वो दस दिन पहले उड़ता है ये बर्फ के गिरने का कुछ निश्चय तो नहीं है ये पक्षी कैसे उड़ जाते हैं महीने भर पहले पता लगा कि जापान में एक चिड़िया होती है जो भूकंप आने के 24 घंटे पहले गांव खाली कर देती साधारण गांव की चिड़िया हर गांव में बहुत होती है भूकंप आने के चौबीस घंटे पहले चिड़िया खाली कर देती अभी भी वैज्ञानिक दो घंटे के पहले भूकंप का पता नहीं लगा पाते और दो घंटे पहले भी अनसर्टेनिटी होती है पक्का नहीं होता सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है संभावना होती है कि भूकंप हो सकता है लेकिन 24 घंटे पहले तो जापान में तो कोई भूकंप का फौरन पता चल जाता है जिस गांव से चिड़िया उड़ जाती है उस गांव के लोग समझ जाते हैं कि भाग जाओ चौबीस घंटे का वक्त है वह चिड़िया हट गई गांव में दिखाई नहीं पड़ती इस चिड़िया को कैसे पता चलता होगा वैज्ञानिक अभी दस वर्षों में एक नई बात कह रहे हैं और वो ये कि प्रत्येक प्राणी के पास कोई ऐसा अंतर इंद्री है जो जागतिक प्रभावों को अनुभव करती है शायद मनुष्य के पास भी है लेकिन मनुष्य ने अपनी बुद्धिमानी में उसे खोया है मनुष्य अकेला प्राणी है जगत पर जिसके पास बहुत सी चीजें हैं जो उसने बुद्धिमानी में खो दी और बहुत सी चीजें जो उसके पास नहीं थी उसने बुद्धिमानी में उनको पैदा करके खतरा मोल ले लिया जो है उसे खो दिया है जो नहीं है उसे बना लिया है लेकिन छोटे से छोटे प्राणी के पास भी कुछ संवेदना के अंतर्स्रोत स्रोत हैं और अब इसके लिए वैज्ञानिक आधार मिलने शुरू हो गए हैं कि अंतर स्रोत अंतर स्रोत इस बात की खबर लाते हैं कि इस पृथ्वी पर जो जीवन है वो आइसोलेटेड नहीं है वो सारे ब्रह्मांड से संयुक्त थे और कहीं भी कुछ घटना घटती है तो उसके परिणाम यहां होने शुरू हो जाते हैं जैसा मैं आपसे कह रहा था पैरिसलस का आधुनिक चिकित्सक भी इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि जब भी सूर्य पर सूरी पर अनेक बार धब्बे प्रकट होते हैं ऐसे भी सूरी पर कुछ धब्बे डाट्स स्पॉट्स होते हैं कभी वो बढ़ जाते हैं कभी वो कम हो जाते हैं जब सूरी पर स्पॉट्स बढ़ जाते हैं तो जमीन पे बीमारियां बढ़ जाती हैं और जब सूरी पे स्पॉट्स कम हो जाते हैं तो जमीन पे बीमारियां कम हो जाती हैं। और जमीन से हम बीमारियां कभी ना मिटा सकेंगे जब तक सूर्य के स्पॉट्स कायम हर 11 वर्ष में सूरज पर भारी उत्पात होता है बड़े विस्फोट होते हैं और जब 11 वर्ष में सूरज पर विस्फोट होते हैं और उत्पात होते हैं तो पृथ्वी पर युद्ध और उत्पात होते हैं पृथ्वी पर युद्धों का जो क्रम है वो हर 10 वर्ष का है महामारियों का जो क्रम है वो 10 और 11 वर्ष के बीच का है क्रांतियों का जो क्रम है दस और ग्यारह वर्ष के बीच का है एक बार ख्याल में आना शुरू हो जाए कि हम अलग और पृथक नहीं हैं संयुक्त हैं ऑर्गेनिक हैं तो फिर ज्योतिष को समझना आसान हो जाएगा इसलिए मैं ये सारी बातें आपसे कह रहा हूं कुछ आदमी को ऐसा ख्याल पैदा हो गया था अब भी है कि ज्योतिष एक सुपरस्टिशन एक अंधविश्वास है बहुत दूर तक यह बात सच भी मालूम पड़ती है असल में वही चीज अंधविश्वास मालूम पड़ने लगती है जिसके पीछे हम वैज्ञानिक कारण बताने में असमर्थ हो जाएं। वैसे ज्योतिष बहुत वैज्ञानिक है और विज्ञान का अर्थ ही होता है काज और इफेक्ट के बीच कार्य और कारण के बीच संबंध की तलाश ज्योतिष कहता यही है कि इस जगत में जो भी घटित होता है उसके कारण हमें ज्ञात न हो यह हो सकता है ज्योतिष यह कहता है कि भविष्य जो भी होगा वो अतीत से विच्छिन्न नहीं हो सकता उससे जुड़ा हुआ होगा आप कल जो भी होंगे वो आज का ही जोड़ होगा आज तक आप जो हैं वो बीते हुए कल का जोड़ है ज्योतिष बहुत वैज्ञानिक चिंतन है वो ये कहता है कि भविष्य अतीत से ही निकलेगा आपका आज कल से निकला आपका आने वाला कल आज से निकलेगा और ज्योतिष ये भी कहता है कि जो कल होने वाला है वो किसी सूक्ष्म अर्थों में आज भी हो जाना चाहिए अब इसे थोड़ा समझे अब्राहम लिंकन ने मरने के तीन दिन पहले एक सपना देखा जिसमें उसने देखा कि उसकी हत्या कर दी गई और व्हाइट हाउस के एक खास कमरे में उसकी लाश पड़ी हुई है उसने नंबर भी कमरे का देखा उसकी नींद खुल गई वो हंसा उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैंने एक सपना देखा है कि मेरी हत्या कर दी गई है और फलां फला नंबर उसी मकान में तो वो सोया हुआ है व्हाइट हाउस के फलां फला मकान इस मकान के फल नंबर के कमरे में, में मेरी लाश पड़ी है मेरे सिरहाने तू खड़ी हुई है और आसपास फला, फला लोग खड़े हुए हंसी हुई बात हुई लिंकन सो गया पत्नी सो गई तीन दिन बाद लिंकन की हत्या हुई और उसी नंबर के कमरे में और उसी जगह उसकी लाश तीन दिन बाद पड़ी थी और उसी क्रम में आदमी खड़े थे अगर तीन दिन बाद जो होने वाला है वो किसी अर्थों में आज ही न हो गया हो तो उसका सपना कैसे निर्मित हो सकता है उसकी सपने में झलक भी कैसे मिल सकती है सपने में झलक तो उसी बात की मिल सकती है जो किसी अर्थ में अभी भी कहीं मौजूद हो तो हम उसके ग्लिंप्स खिड़की खोलें और हमें दिखाई पड़ जाए लेकिन खिड़की के बाहर मौजूद हो लेकिन कहीं मौजूद हो ज्योतिष का मानना है भविष्य हमारा अज्ञान है इसलिए भविष्य अगर हमें ज्ञान हो तो भविष्य जैसी कोई घटना नहीं है वो अभी भी कहीं मौजूद है महावीर के जीवन में एक घटना का उल्लेख है जिस पर एक बहुत बड़ा विवाद चला और महावीर के सामने ही महावीर के अनुयायियों का एक वर्ग टूट गया और 500 महावीर के मुनियों ने अलग पंथ का निर्माण कर लिया उसी बात से महावीर कहते थे जो हो रहा है वो एक अर्थ में हो ही गया जो हो रहा है वो एक अर्थ में हो ही गया अगर आप चल पड़े तो एक अर्थ में पहुंच ही गए अगर आप बूढ़े हो रहे हैं तो एक अर्थ में बूढ़े हो ही गए महावीर कहते थे जो हो रहा है जो क्रियमाण है वो हो ही गया महावीर का एक शिष्य वर्षाकाल में महावीर से दूर था बीमार था उसने अपने एक शिष्य को कहा कि मेरे लिए चटाई बिछा दो उसने चटाई बिछानी शुरू की मुड़ी हुई गोल लपटी हुई चटाई को उसने थोड़ा सा खोला तब महावीर को शिष्य को ख्याल आया कि ठहरो महावीर कहते हैं जो हो रहा है वो हो ही गया तू आधे में रुक जा चटाई खुल तो रही है लेकिन खुल नहीं गई रुक जा उसे अचानक ख्याल हुआ कि तो महावीर बड़ी गलत बात कहते चटाई आधी खुली है लेकिन खुल कहां गई उसने चटाई वहीं रोक दी वो लौट के बर्षाकाल के बाद महावीर के पास आया और उसने कहा कि आप गलत कहते हैं कि जो हो रहा है वो हो ही गया क्योंकि चटाई अभी भी आधी खुली रखी खुल रही थी लेकिन खुल नहीं गई तो मैं आपकी बात गलत सिद्ध करने आया रहा हूं महावीर ने उससे जो कहा वो नहीं समझ पाया होगा क्योंकि वो बहुत बाल बुद्धि का रहा होगा अनथ ऐसी बात लेके नहीं आता है। महावीर ने कहा तूने रोका रोक ही रहा था और रुक ही गया वो <laughs> तो जो चटाई वो जो चटाई तू रोका रोक रहा था रुक गया तूने सिर्फ चटाई रुकते देखी एक और क्रिया भी सांझ चल रही थी वो वो हो गई और फिर कब तक तेरी चटाई रुकी रहेगी खुलनी शुरू हो गई है खुल ही जाएगी तू लौट के जा वो जब लौट के गया तो देखा एक आदमी खोलकर उस पर लेटा हो <laughs> खोल विश्राम कर रहा था इस आदमी ने सब गड़बड़ कर दिया पूरा सिद्धांत ही खराब कर दिया महावीर जब ये कहते थे कि जो हो रहा है वो हो ही गया तो वो ये कहते थे जो हो रहा है वो तो वर्तमान है जो हो ही गया वो भविष्य कली खिल रही है खिल ही गई खिल ही जाएगी वो फूल तो भविष्य में बनेगी अभी तो खिली रही है अभी तो कली ही है लेकिन जब खिली रही है तो खिल जाएगी उसका खिल जाना भी कहीं घटित हो गया अब इसे हम जरा और तरह से देखें थोड़ा कठिन पड़ेगा हम सदा अतीत से देखते हैं कली खिल रही है हमारा जो चिंतन है आम तौर से वो पास्ट ओरिएंटेड है वह अतीत से बंधा है कहते कली खिल रही है फूल की तरफ जा रही कली फूल बनेगी लेकिन इससे उल्टा भी हो सकता है ये ऐसा है जैसे मैं आपको पीछे से धक्का दे रहा हूं आपको आगे सरकार रहा हूं ऐसा भी हो सकता कोई आपको आगे से खींच रहा है गति दोनों तरह हो सकती है मैं आपको पीछे से धक्का दे रहा हूं आप आगे जा रहे हैं ऐसा भी हो सकता है कोई आपको आगे से खींच रहा है पीछे से कोई धक्का नहीं दे रहा और आप आगे जा रहे हैं ज्योतिष का मानना है कि यह अधूरी दृष्टि है कि अति धक्का दे रहा है और भविष्य हो रहा है पूरी दृष्टि यह है कि अति धक्का दे रहा है और भविष्य खींच रहा है कली फूल बन रही है इतना ही नहीं फूल कली को फूल बनने के लिए पुकार भी रहा है खींच भी रहा है अतीत पीछे है भविष्य आगे है अभी वर्तमान के क्षण में एक कली है पूरा अतीत धक्का दे रहा है खुल जाओ पूरा भविष्य आवाहन दे रहा है खुल जाओ अतीत और भविष्य दोनों के दबाव में कली फूल बनेगी अगर कोई भविष्य न हो तो अतीत अकेला फूल ना बना पाएगा क्योंकि भविष्य में अवकाश चाहिए फूल बनने के लिए भविष्य में जगह चाहिए स्पेस चाहिए भविष्य स्थान दे तो ही फूल कली कली फूल बन पाए अगर कोई भविष्य न हो तो अतीत कितना ही सिर मारे कितना ही धकाए मैं आपको पीछे से कितना ही धक्का दूं, लेकिन सामने एक दीवाल हो तो मैं आपको आगे ना हटा पाऊंगा आगे जगह चाहिए मैं धक्का दूं और आगे की जगह आपको स्वीकार कर ले आमंत्रण दे दे कि आ जाओ अतिथि बना ले तो ही मेरा धक्का सार्थक हो पाए मेरे धक्के के लिए भविष्य में जगह चाहिए अतीत काम करता है भविष्य जगह देता है ज्योतिष की दृष्टि यह है कि अतीत पर खड़ी हुई दृष्टि अधूरी है आधी वैज्ञानिक है भविष्य पूरे वक्त पुकार रहा है पूरे वक्त खींच रहा है हमें पता नहीं है हमें दिखाई नहीं पड़ता यह हमारी आंख की कमजोरी यह हमारी दृष्टि की कमजोरी हम दूर नहीं देख पाते हमें कल कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता कृष्णमूर्ति की जन्म कुंडली देखें कभी तो हैरान होंगे अगर एनी बिसेंट ने और लिडबिटन ने फिक्र की होती और कृष्णमूर्ति की जन्मकुंडली देख ली होती तो भूल के भी कृष्णमूर्ति के साथ मेहनत नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि जन्म कुंडली में साफ है बात कि कृष्णमूर्ति जिस संगठन से संबंधित होंगे उस संगठन को नष्ट करने वाले होंगे जिस संस्था से संबंधित होंगे वो संस्था को विसर्जित करवा देंगे जिस संगठन के सदस्य बनेंगे वो संगठन मर जाएगा लेकिन एनी बिस भी, भी मानने को तैयार नहीं होती कोई सोच भी नहीं सकता था लेकिन हुआ यही थियोसॉफी ने उन्हें खड़ा करने की कोशिश की थियोसॉफी को उनकी वजह से इतना धक्का लगा कि वो सदा के लिए मर गया आंदोलन फिर एनी बिस ने स्टार ऑफ द ईस्ट नाम की बड़ी संस्था खड़ी की फिर एक दिन कृष्णमूर्ति उस संस्था को विसर्जित करके अलग हो गए ने पूरा जीवन उस संस्था को खड़ा करने में समर्पित किया और नष्ट किया अपने को लेकिन उसमें कृष्णमूर्ति का भी कुछ बहुत हाथ नहीं है वो जिन नक्षत्रों की छाया में पैदा हुए हैं वो नक्षत्रों की सीधी सूचना तो वो किसी संस्था में भी डिस्ट्रक्टिव सिद्ध होंगे किसी भी संस्था के भीतर वो विघटनकारी सिद्ध होंगे भविष्य एकदम अनिश्चित नहीं है हमारा ज्ञान अनिश्चित है हमारा अज्ञान भारी है भविष्य में हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता हम अंधे भविष्य का हमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता नहीं दिखाई पड़ता इसलिए हम कहते हैं कि कि निश्चित नहीं है लेकिन भविष्य में दिखाई पड़ने लगे और ज्योतिष भविष्य में देखने की प्रक्रिया है तो ज्योतिष सिर्फ इतनी ही बात नहीं है कि ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं उनकी गणना क्या कहती है तो सिर्फ ज्योतिष का एक डायमेंशन एक आयाम है फिर भविष्य को जानने के और आयाम भी हैं मनुष्य के हाथ पर खिंची हुई रेखाएं मनुष्य के माथे पर खिंची हुई रेखाएं हैं मनुष्य के पैर पर खिंची हुई रेखाएं हैं पर ये भी बहुत ऊपरी है मनुष्य के शरीर में छिपे हुए चक्र हैं, उन सब चक्रों का अलग अलग संवेदन उन सब चक्रों की प्रतिपल अलग अलग गति फ्रीक्वेंसी है उनकी जांच है मनुष्य के पास छिपा हुआ अतीत का पूरा संस्कार बीज रान हुबार्ड ने एक नया शब्द और एक नई खोज पश्चिम में शुरू की है पूर्व के लिए तो बहुत पुरानी है वो खोज है टाइम ट्रैक हुबार्ड का ख्याल है कि प्रत्येक व्यक्ति जहां भी जिया है इस पृथ्वी पर या कहीं और किसी ग्रह पर आदमी की तरह या जानवर की तरह या पौधे की तरह या पत्थर की तरह आदमी जहां भी जिया है अनंत यात्रा में उस पूरा का पूरा टाइम ट्रैक समय की पूरी की पूरी धारा उसके भीतर अभी भी संरक्षित है वो धारा खोली जा सकती है। और उस धारा में आदमी को पुनः प्रवाहित किया जा सकता है हुबार्ड की खोजों में यह खोज बड़ी कीमत की है इस टाइम ट्रैक पर हुबार्ड ने कहा है कि आदमी के भीतर एनग्रेम्स है एक तो हमारे पास स्मृति है जिसमें हम याद रखते हैं कि कल क्या हुआ परसों क्या हुआ ये स्मृति काम कामचलाऊ है ये रोजमर्रा की है जैसे हर आदमी दुकान पर या ऑफिस में एक रोजमर्रा की बही रखता है वो काम चलाऊ होती है वो रोज बेकार हो जाती है। वो असली नहीं है वो स्थाई भी नहीं है ये हमारी काम चलाऊ की स्मृति है जिसमें हम रोज काम करते हैं फिर रोज फेंक देते हैं पर इससे गहरी एक स्मृति है जो काम चलाऊ नहीं है जिसमें हमारे जीवन के समस्त अनुभवों का सार अनंत अनंत जीवन पथों पर लिए गए अनुभवों का सार इकट्ठा है उसे हुबार ने एनग्रेम कहा है वो हमारे भीतर एनग्रेम्ड हो गई है वो भीतर गहरे में दबी हुई पड़ी पूरी की पूरी जैसे कि टेप बंद आपके खीसे में पड़ा हो उसे खोला जा सकता है और जब उसे खोला जाता है तो महावीर उसको कहते थे जाति स्मरण हुबार्ड कहता है टाइम ट्रैक पीछे लौटना समय में जब उसे खोला जाता है तो ऐसा नहीं होता कि आपको अनुभव हो कि कि आप रिमेंबर कर रहे हैं ऐसा नहीं होता कि आप याद कर रहे हैं यू रीलिव जब वो खुलती है जब टाइम ट्रैक खुलता है तो आपको ऐसा नहीं होता कि मुझे याद आ रहा है ना आप पुनः जीते हैं समझ लें अगर टाइम ट्रैक आपका खोला जाए जो कि खोलना बहुत कठिन नहीं है और ज्योतिष उसके बिना अधूरा है तो ज्योतिष की बहुत गहनतम जो पकड़ है वो तो आपके अतीत को खोलने की क्योंकि आपका अतीत अगर पूरा पता चल जाए तो आपका पूरा भविष्य पता चलता है क्योंकि आपका भविष्य आपके अतीत से जन्मेगा आपके भविष्य को आपके अतीत को जाने बिना नहीं जाना जा सकता क्योंकि आपका भविष्य आपके अतीत का बेटा होने वाला उसी से पैदा होगा तो पहले तो आपके अतीत की पूरी स्मृति रेखा को खोलना पड़े अगर आपकी स्मृति रेखा को खोल दिया जाए जिसकी प्रक्रियाएं हैं और विधियां हैं तो आप अगर समझ लें कि आपको याद आ रहा है कि आप छह वर्ष के बच्चे हैं और आपके पिता ने चांटा मारा है तो आपको ऐसा याद नहीं आएगा कि आपको याद आ रहा है कि आप छह वर्ष के बच्चे हैं और पिता चांटा मार रहे हैं यू विल रिलिव इट आप इसको पुनः जियेंगे और जब आप इसको जी रहे होंगे अगर उस वक्त मैं आपको पूछूं कि तुम्हारा नाम तो आप कहेंगे बबलू आप नहीं कहेंगे पुरुषोत्तम दास छह वर्ष का बच्चा उत्तर देगा आप रिलिव कर रहे हैं उस वक्त आप स्मरण नहीं कर रहे हैं पुरुषोत्तम दास स्मरण नहीं कर रहे हैं कि जब मैं छह वर्ष का था पुरुषोत्तम दास छह वर्ष के हो गए वो कहेंगे बबलू उस वक्त वो जो जवाब देंगे वो छह वर्ष का बच्चा बोलेगा अगर आपको पिछले जन्म में ले जाया गया है और आप याद कर रहे हैं कि आप एक सिंह हैं तो अगर आप उस वक्त आपको छेड़ दिया जाए तो आप बिल्कुल सिंह की तरह गर्जना कर पड़ेंगे आप आदमी की तरह नहीं बोलेंगे हो सकता आप नखून पंजों से हमला बोलते अगर आप याद कर रहे हैं कि आप एक पत्थर हैं और आपसे कुछ पूछा जाए तो आप बिल्कुल मौन रह जाएंगे आप बोल नहीं सकेंगे आप पत्थर की तरह ही रह जाएंगे हुबार्ड ने हजारों लोगों की सहायता की जैसे एक आदमी है जो ठीक से नहीं बोल पाता तो हुबार्ड का कहना है कि वो बचपन की किसी स्मृति पर स्टक् हो गया उसके आगे नहीं बढ़ पाया तो वह उसके उसके टाइम ट्रैक पर उसको वापस ले जाएगा उसके एनग्रेम को तोड़ेगा और जब वो छह वर्ष का हो जाएगा जहां रुक गई थी जहां से वो आगे नहीं बढ़ा फिर जहां वो वहां वापस पहुंच जाएगा टूट जाएगी धारा वो आदमी वापस लौट आएगा तब वो तीस साल का हो जाएगा वो जो बीस साल का बीच में फासला था चौबीस साल का वह उसको पार कर लेगा और हैरानी की बात है कि हजारों दवाइयां उस आदमी को बोलने में समर्थ नहीं बना पाई थी लेकिन ये टाइम ट्रैक पर लौट के जाना और पुनः वापस लौटाना, वो आदमी बोलने में समर्थ हो जाए आपको बहुत दफे जो बीमारियां आती हैं वो केवल टाइम ट्रैक की वजह से आती हैं बहुत सी बीमारियां जैसे दमा दमा के मरीज की तारीख भी तय रहती है हर साल ठीक वक्त पर ठीक तारीख पर उसका दमा लौट आता है और इसलिए दमा के लिए कोई चिकित्सा नहीं हो पाती क्योंकि दमा असल में शरीर की बीमारी नहीं है टाइम ट्रैक की बीमारी कहीं स्टक हो गई कहीं मेमोरी अटक गई है और जब फिर वही वो आदमी उस समय को स्मरण कर लेता है 12 तारीख बरसा का दिन उसको 12 तारीख आई बरसा का दिन आया वो तैयारी कर रहा वो घबरा रहा है क्या होने वाला है आप हैरान होंगे कि इस बार उसको जो दमा होगा ही इज रिलिविंग वो दमा नहीं है वो सिर्फ पिछले साल की बारह तारीख को रिलिव कर रहा है मगर अब उसका आप इलाज करेंगे आप उसको झंझट में डाल रहे हैं उसका इलाज करने से कोई मतलब नहीं क्योंकि वो एक साल पहले वाला आदमी अब है ही नहीं जिसका इलाज किया जा सके आप दवाएं बेकार खो रहे हैं क्योंकि दवाएं उस आदमी में जा रही हैं जो अभी है और बीमार वो आदमी जो एक साल पहले था इन दोनों के बीच कोई तारतम्य नहीं है कोई संबंध नहीं है आपकी हर दवा की असफलता उसके दमा को मजबूत कर जाएगी और कह जाएगी कि कुछ नहीं होने वाला वो अगले साल की तैयारी फिर कर रहा है सौ में से सत्तर बीमारियां टाइम ट्रैक पर घटित हो गई पकड़ गई जकड़ गई बातें हैं जो हम लौट लौट के जी लेते हैं ज्योतिष सिर्फ नक्षत्रों का अध्ययन नहीं है वो तो है ही तो वो तो हम बात करेंगे साथ ही ज्योतिष और अलग अलग आयामों से मनुष्य के भविष्य को टटोलने की चेष्टा है कि वो भविष्य कैसे पकड़ा जा सके उसे पकड़ने के लिए अतीत को पकड़ना जरूरी है उसे पकड़ने के लिए अतीत के जो चिन्ह आपके शरीर पर और आपके मन पर छूट गए हैं उन्हें पहचानना जरूरी है आपके शरीर पर भी चिन्ह है आपके मन पर भी चिन्ह है और जब से ज्योतिषी शरीर के चिन्हों पर बहुत अटक गए हैं तब से ज्योतिष की गहराई खो गई क्योंकि शरीर के चिन्ह बहुत ऊपरी है आपके हाथ की रेखा तो आपके मन के बदलने से इसी वक्त भी बदल सकते आपकी जो आयु की रेखा है अगर आपको भरोसा दिलवा दिया जाए हेप्नोटाइज करके कि आप पंद्रह दिन बाद मर जाओगे और आपको पंद्रह दिन तक रोज बेहोश करके भरोसा पक्का बिठा दिया जाएगा आप पंद्रह दिन बाद मर जाओगे आप चाहे मरो या ना मरो आपकी उम्र की रेखा पंद्रह दिन के समय पहुंचकर टूट जाएगी आपकी उम्र की रेखा में गैप आ जाएगा शरीर स्वीकार कर लेगा कि ठीक है मौत आती है शरीर पर जो रेखाएं हैं वो तो बहुत ऊपरी घटनाएं भीतर गहरे में मन और जिस मन को आप जानते हैं वही गहरे में नहीं है वो तो बहुत ऊपर है बहुत गहरे में तो वो मन है जिसका आपको पता नहीं इस शरीर में भी गहरे में जो चक्र हैं जिनको योग चक्र कहता है वो चक्र आपके जन्मों जन्मों की संपदा का संग्रहित रूप है आपके चक्र पर हाथ रखकर जो जानता है वो जान सकता है कि कितनी गति है उस चक्र की आपके सातों चक्रों को छू के जाना जा सकता है कि आपने कुछ अनुभव किए हैं कभी या नहीं मैं सैकड़ों लोगों के चक्रों को चक्रों पर प्रयोग किया हूं तो मैं हैरान हुआ कि एकाध या ज्यादा से ज्यादा दो चक्रों के सिवाय आमतौर से तीसरा चक्र शुरू ही नहीं होता वो गति नहीं की उसने कभी वो बंद ही पड़ा है उसका कभी आपने उपयोग ही नहीं किया तो वो आपका अतीत उसे जान के अगर एक आदमी मेरे पास आए और मैं कि उसके सातों चक्र चल रहे हैं तो उसे कहा जा सकता है कि तुम्हारा अंतिम जीवन है अगला जीवन नहीं होगा क्योंकि सात चक्र चल गए हों तो अगले जीवन का कोई उपाय नहीं इस जीवन में निर्वाण हो जाएगा मुक्ति हो जाएगी महावीर के पास कोई आता तो वो फिक्र करते इस बात की कि उस आदमी के कितने चक्र चल रहे हैं उसके साथ कितनी मेहनत करनी उचित है क्या हो सकेगा उसके साथ मेहनत करने का कोई परिणाम होगा या नहीं होगा या कब हो पाएगा या कितने जन्म लगेंगे भविष्य को टटोलने की चेष्टा है ज्योतिष अनेक अनेक मार्गों से उसमें एक मार्ग जो सर्वाधिक प्रचलित हुआ वो ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव मनुष्य के ऊपर उसके लिए वैज्ञानिक आधार रोज रोज मिलते चले जाते हैं इतना तय हो गया है कि जीवन प्रभावित है और जीवन अप्रभावित नहीं हो सकता है दूसरी बात ही कठिनाई की रह गई क्या व्यक्तिगत रूप से एक एक इंडिविजुअल प्रभावित है जरा चिंता वैज्ञानिकों को लगती है कि एक एक व्यक्ति तीन अरब साढ़े तीन अरब चार अरब आदमी है जमीन पर क्या एक एक आदमी अलग अलग ढंग से लेकिन उनको कहना चाहिए यह इतनी परेशानी की बात क्या है अगर प्रकृति एक एक आदमी को अलग अलग ढंग का अंगूठा दे सकती है इंडिविजुअल और रिपीट नहीं करती इतनी बारीकी से हिसाब रख सकती है प्रकृति के एक एक आदमी को जो अंगूठा देती है वो इंडिविजुअल कि उसकी छाप किसी दूसरे आदमी की छाप फिर कभी नहीं होती अभी नहीं कभी नहीं होती जमीन पर अरबों आदमी रहे और अरबों आदमी रहेंगे लेकिन मेरे अंगूठे की जो छाप है वो दोबारा फिर नहीं होगी आप हैरान होंगे कि मैंने एक अंडे के दो जुड़वा बच्चों की बात कही उनके भी दोनों अंगूठे एक नहीं होते उनके भी दोनों अंगूठों की छाप अलग होती है अगर प्रकृति एक एक आदमी को इतना व्यक्तित्व दे पाती है कि अंगूठे जैसी बेकार चीज को हम सबको जो बेकार ही है कुछ खास प्रयोजन का नहीं मालूम पड़ता उसको इतनी विशिष्टता दे पाती है तो एक एक व्यक्ति को आत्मा और जीवन विशिष्ट न दे पाए कोई कारण नहीं मालूम होता पर विज्ञान बहुत धीमी गति से चलता है और ठीक है वैज्ञानिक होने के लिए उतनी धीमी गति ठीक है जब तक तथ्य पूरी तरह सिद्ध ना हो जाएं तब तक इंच भी आगे सरकना उचित नहीं है प्रोफेक्ट पैगंबर तो छलांगें भर लेते हैं वो हजारों लाखों साल बाद जो तय होगी उसको कह देते हैं विज्ञान तो एक एक इंच सरकता है और प्राइमरी स्कूल के बच्चे के दिमाग में जो बात आ सके वही बात वो बात नहीं जो कि प्रोफेक्ट्स और विजनरीज सपने देखने वाले लोग जो दूर दूर की चीजें देख लेते हैं उनकी समझ में आ सके उतनी बात नहीं उससे विज्ञान का उतना प्रयोजन नहीं है ज्योतिष मूलतः मूलता चूंकि भविष्य की तलाश है और विज्ञान चूंकि मूलतः अतीत की तलाश है विज्ञान इसी बात की खोज है कि काज क्या है कारण क्या है और ज्योतिष इसी बात की खोज है कि इफेक्ट क्या होगा परिणाम क्या होगा इन दोनों के बीच बड़ा भेद है लेकिन फिर भी विज्ञान को रोज रोज अनुभव होता है और कुछ बातें जो अनहोनी लगती थीं, लगती थीं कभी सही नहीं हो सकती वो सही होती हुई मालूम पड़ती जैसे मैंने पीछे आपको कहा अब वैज्ञानिक इसको स्वीकार कर लिए हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्म के साथ बिल्ट इन अपना व्यक्तित्व लेकर पैदा होता है इसको पहले वो नहीं मानने को राजीत है ज्योतिष ऐसे सदा से कहता रहा है जैसे समझे एक बीज है आम का बीज है आम के बीज के भीतर किसी ना किसी रूप में जब हम आम के बीज को बो देंगे तो जो वृक्ष पैदा होता है उसकी बिल्ट इन प्रोग्राम होना चाहिए उसका ब्लू होना चाहिए नहीं तो नहीं तो यह आम का बीज बेचारा न कोई विशेषज्ञों की सलाह लेता है न किसी यूनिवर्सिटी में शिक्षा पाता है यह आम के वृक्ष को कैसे पैदा कर लेता है फिर इसमें वैसे ही पत्ते लग जाते हैं फिर इसमें वैसे ही आम लग जाते हैं इस बीज की गुठली के भीतर छिपा हुआ कोई पूरा का पूरा प्रोग्राम चाहिए नहीं तो बिना प्रोग्राम के ये, ये बीज क्या कर पाएगा इसके भीतर सब मौजूद चाहिए जो भी वृक्ष में होगा वो कहीं ना कहीं छिपाही होना चाहिए हमें दिखाई नहीं पड़ता काट पीट के हम देख लेते हैं कहीं दिखाई नहीं पड़ता लेकिन होना तो चाहिए ही अन्यथा आम के बीच से फिर नीम निकल सकती थी भूलचूक हो जाती लेकिन कभी भूल होती नहीं दिखाई पड़ती आम ही निकल आता है सब रिपीट हो जाता है फिर वही पुनरुक्त कर जाता है इस छोटे से बीज में अगर सारी की सारी सूचनाएं छिपी हुई नहीं है कि इस बीज को क्या करना है कैसे अंकुरित होना है कैसे पत्ते कैसी शाखाएं कितना बड़ा वृक्ष कितनी उम्र का वृक्ष कितना ऊंचा उठेगा ये सब इसमें छिपा होना चाहिए कितने फल लगेंगे कितने मीठे होंगे पकेंगे कि नहीं पकेंगे ये सब इसके भीतर छिपा होना चाहिए अगर आम के बीज के भीतर यह सब छिपा है तो आप जब मां के पेट मार आते हैं तो आपके बीज में सब छिपा नहीं होगा अब वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं कि आंख का रंग छिपा होगा बाल का रंग छिपा होगा शरीर की ऊंचाई छिपी होगी स्वास्थ्य अस्वास्थ्य की संभावनाएं छिपी होंगी बुद्धि का अंक छिपा होगा क्योंकि इसके सिवा कोई उपाय नहीं है कि आप विकसित कैसे होंगे आपके पास प्रोग्राम चाहिए कोई हड्डी कैसे हाथ बन जाएगी कोई हड्डी कैसे पैर बन जाएगी चमड़ी का एक हिस्सा आंख बन जाएगा एक कान बन जाएगा एक हड्डी सुनने लगेगी एक हड्डी देखने लगेगी ये सब कैसे होगा वैज्ञानिक पहले कहते थे सब संयोग है लेकिन संयोग शब्द बहुत अवैज्ञानिक मालूम पड़ता है संयोग का मतलब चांस तो फिर कभी पैर देखने लगे और कभी हाथ सुनने लगे पर इतना संयोग नहीं मालूम पड़ता इतना व्यवस्थित मालूम पड़ता है ज्योतिष ज्यादा वैज्ञानिक बात कहता है ज्योतिष कहता है कि सब बीज को उपलब्ध है हम अगर बीज को पढ़ पाए अगर हम डी कर पाए अगर हम बीज से पूछ सकें कि तेरे इरादे क्या हैं तो हम आदमी के बाबत घोषणाएं कर सकते हैं वृक्षों के बाबत तो वैज्ञानिक घोषणा करने लगे 20 साल में आदमी के बाबत बहुत सी घोषणाएं वे करने लगेंगे और अब तक हम सब समझते रहे कि सुपरस्टिटस है ज्योतिष अगर घोषणा विज्ञान करेगा तो वो ज्योतिष हो जाएगा विज्ञान घोषणा करने लगेगा बहुत पुराने ज्योतिषी ज्योतिष का पुराने पुराना इजिप्तियन एक ग्रंथ है जिसको पैथोगोरस ने पढ़ के और यूनान में ज्योतिष को पहुंचाया वो ग्रंथ कहता है काश हम सब जान सकें तो भविष्य बिल्कुल नहीं है चूंकि हम सब नहीं जानते कुछ ही जानते हैं इसलिए जो हम नहीं जानते वो भविष्य बन जाता है। हमें कहना पड़ता है शायद ऐसा हो क्योंकि बहुत कुछ है जो अनजाना है अगर सब जाना हुआ हो तो हम कह सकते हैं ऐसा ही होगा फिर इसमें रत्ती भर फर्क नहीं होगा आदमी के बीच में भी अगर सब छिपा है आज मैं जो बोल रहा हूं किसी ना किसी रूप में मेरे बीच में यह संभावना होनी चाहिए थी अन्यथा मैं यह कैसे बोलता अगर किसी दिन यह संभावना हो सकी और हम आदमी के बीच को देख सकें तो मेरे बीच को देखकर मैं क्या बोल सकूंगा जीवन में उसकी घोषणा की जा सकती थी क्या हो सकूंगा क्या नहीं हो सकूंगा क्या बनूंगा क्या नहीं बनूंगा क्या घटित होगा उस सब की सूचना हो सकती थी कोई आश्चर्य नहीं है कि हम आज नहीं कल आदमी के बीज में झांकने में समर्थ हो जाए जन्म कुंडली या होरस्कोप उसका ही टटोलना है हजारों वर्ष से हमारी कोशिश यही है कि जो बच्चा पैदा हो रहा है वो क्या हो सकेगा हमें कुछ तो अंदाज मिल जाए तो शायद हम उसे सुविधा दे पाए शायद हम उससे आशाएं बांध पाएं जो होने वाला है उसके साथ हम राजी हो जाएं मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने जीवन के अंत में कहा है कि मैं सदा दुखी था फिर एक दिन मैं अचानक सुखी हो गया गांव भर के लोग चकित हो गए कि जो आदमी सदा दुखी था और जो आदमी सदा हर चीज का अंधेरा पहलू देखता था वो अचानक प्रसन्न कैसे हो गया जो हमेशा पेसिमिस्ट था जो हमेशा देखता ही कांटे कहां कहां हैं। एक बार नसरुद्दीन के बगीचे में बहुत अच्छी फसल आ गई शो बहुत लगे ऐसे कि वृक्ष लद गए तो पड़ोसी एक आदमी ने पूछा सोचा उसने कि अब तो नसरुद्दीन कोई शिकायत ना कर सकेगा कहा कि इस बार तो फसल ऐसी है कि सोना बरस जाएगा क्या ख्याल है नसरुद्दीन नसरुद्दीन ने बड़ी उदासी से कहा कि और सब तो ठीक है लेकिन जानवरों को खिलाने के लिए सड़े सेव कहां से लाओगे उदास बैठा है जानवरों को खिलाने के लिए सड़े सेव कहां से लाओगे सबसे उस अच्छे कोई सड़े हुआ नहीं एक मुसीबत वो आदमी एक दिन अचानक प्रसन्न हो गया तो गांव के लोगों ने हैरानी हुई गांव के लोगों ने पूछा कि तुम क्या राज तो नसरुद्दीन ने कहा आई हैव लर्न टू कोऑपरेट विद द इनइविटेबल वो जो अनिवारी है उसके साथ सहयोग करना सीख गए बहुत दिन लड़के देख लिया फिर मैंने ये तय कर लिया कि जो होना है होना है अब मैं सहयोग करता हूं इनइविटेबल के साथ वो जो अनिवारी है उसके साथ अब मैं सहयोग करता हूं अब दुख का कोई कारण ना रहा अब मैं सुखी हूं ज्योतिष बहुत बातों की खोज थी उसमें जो अनिवार्य है उसके साथ सहयोग वो जो होने ही वाला है उसके साथ व्यर्थ का संघर्ष नहीं जो नहीं होने वाला है उसकी व्यर्थ की मांग नहीं उसकी आकांक्षा नहीं जो ज्योतिष मनुष्य को धार्मिक बनाने के लिए तथाता में ले जाने के लिए परम स्वीकार में ले जाने के लिए उपाय था उसके बहु आयाम है तो हम धीरे धीरे एक एक आयाम पर बात करेंगे आज तो इतनी बात कि जगत एक जीवन शरीर है ऑर्गेनिक यूनिटी है उसमें कुछ भी अलग अलग नहीं सब संयुक्त है दूर से दूर जो है वो भी निकट से निकट से जुड़ा है आज जुड़ा कुछ भी नहीं इसलिए कोई इस भ्रांति में ना रहे कि वो आइसोलेटेड आइलैंड है कोई इस भ्रांति में ना रहे कि कोई एक द्वीप है छोटा सा अलग थलग नहीं कोई अलग थलग नहीं सब संयुक्त है और हम पूरे समय एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं और एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं सड़क पर पड़ा हुआ पत्थर भी जब आप उसके पास से गुजरते हैं तो आपके तरफ अपनी किरणें फेंक रहा है फूल भी फेंक रहा है और आप भी ऐसे नहीं गुजर रहे हैं आप भी अपनी किरणें फेंक रहे हैं मैंने कहा कि चांद तारों से हम प्रभावित होते हैं ज्योतिष का दूसरा और गहरा ख्याल है कि चांद तारे भी हमसे प्रभावित होते हैं क्योंकि प्रवाह कभी भी एक तरफा नहीं होता जब कभी बुद्ध जैसा आदमी जमीन पर पैदा होता है तो चांद ये ना सोचे कि चांद पर उनकी बुद्ध की वजह से कोई तूफान नहीं उठते कि बुद्ध की वजह से चांद पर कोई तूफान शांत नहीं होते अगर सूरज पर दब्बे आते हैं और सूरज पर अगर तूफान उठते हैं और जमीन पर बीमारियां फैल जाती तो जब जमीन पर बुद्ध जैसे व्यक्ति पैदा होते हैं और शांति की धारा बहती है और ध्यान का गहन रूप पृथ्वी पर पैदा होता है तो सूरज पर भी तूफान फैलने में कठिनाई होती सब संयुक्त है एक छोटा सा घास का तिनका भी सूरज को प्रभावित करता है और सूरज भी घास के तिनकों को प्रभावित करता न तो घास का तिनका इतना छोटा है कि सूरज कहेगी तेरी हम फिक्र नहीं करते और न सूरज इतना बड़ा है कि यह कह सके कि घास का तिनका मेरे लिए क्या कर सकता है जीवन संयुक्त है यहां छोटा बड़ा कोई भी नहीं एक आगनिक यूनिटी है में इस एकांत में का बोध अगर आए ख्याल में तो ही ज्योति समझ में आ सकता है अन्यथा ज्योति समझ में नहीं आ सकता एक तो मैंने ये बात आज कही कल और आयामों पर हम धीरे धीरे बात करेंगे